तस्मात पुरुषार्थ प्रयोजन प्रवर्तमान फिर क्या होगा उसका गति क्या होगा सांख्यिक के अनुसार कहते वहां औपचारिक तो प्रयोग हो गया स मैंने पुरुष ईक्षा ऐसा लग रहा है स से पुरुष को नहीं लेना स से प्रधान को ही लेना है और पुल्लिंग जो निर्देश हो गया है वह औपचारिक है उपचारो औपचारिक प्रयोग चक्र क्योंकि पुरुषार्थ रूपी प्रयोजन के द्वारा इच्छा संकल्प पूर्वक विचार पूर्वक प्रवृत्त होने के समान नियत क्रम से प्रवृत्त होता हुए अचेतन प्रधान में चेतन के समान औपचारिक प्रयोग हो इत्यादि गया है और प्रयोग हो, हो सकता ऐसा कहीं देखा आपने जो वस्तुओं में भी प्रधान के के समान चेतन, में चेतन के हो जाए क्या मुख्य में मुख्य कहा तो था राजा सर्वार्थकारिणी यथा राज्य सर्वार्थकारिणी भित राजा सर्वार ता के सकल कार्यों को सकल प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला जो नौकर है उस नौकर को भी राजा के समान होगा, क्योंकि नौकर राजा नहीं है नौकर तो नौकर है उसको भी सेठ जी कह दिया राजा कह दिया क्योंकि वह सारा काम कर रहा है सेठ का राजा का सकल काम करने से उसको भी राजा जैसे व्यवहार हो गया छेद न ऐसा खंडन कर नहीं हो सकता औपचारिक प्रयोग नहीं है या मुख्य ही है क्योंकि संसार में कोई भी अचेतन वस्तु विनाश चेतन से अधिष्ठित हुए प्रवृत्त होता हुआ देखने को नहीं मिलता है जैसे रथ आदि है।, है ना अचेतन है वह तो किसी भी प्रयोजन से को से प्रेरित होकर के स्वयं कार्य कर लेते हैं क्या कभी नहीं करते किंतु चेतन से जो अधिष्ठित हो जाते हैं तभी व चेतन की अपनी पुरुषार्थ के अनुरूप वह प्रवृत्त करा दिए जाते हैं उनको तब वे प्रवृत्त होते हैं यही संसार में देखने को मिला यदि भी प्रदान भी एक है सहकारी इसका कोई और नहीं मानते हो आप सहकार अभाव आप कारण तुपत्ति नहीं हो सकती है चेतन में आपने जो आरोप देते हो वह प्रदान में भी आरोप आ जाएगा ना इसमें वेदांती को कहा था आपके आत्मा में एक होने के नाते कर्तृत्व नहीं हो सकता हम उस पर भी कहेंगे? प्रदान भी कहेंगे एक है सहायक कोई और कारण नहीं अन्य साधन नहीं है तो उससे भी कर्तृत्व कैसे आ जाएगा तब तो वो जवाब देगा उसमें भले ही हमारी जो प्रधान है वो एक है प्रकृति जो एक है किंतु उसमें तीन अवय है सतरज और ये विषम अवस्था में रहते हैं और प्रयोजन ये पुरुषार्थ के लिए उसी में अपने आप साम्य अवस्था से विषम अवस्था में आ जाते हैं ये विषम अवस्था में जब आ जाते हैं तब वो रजगुण और त्रिगुण मिल करके शत्रुण को पहले बुद्धि रूप में परिणाम होने को प्रेरणा देंगे इस तरह से आपस में सारे कार्यो की उत्पत्ति हो जाएगी तब प्रश्न उठेगा जो सावय वैसा है वह नित्य कैसे हो सकता विषम अवस्था साम्य अवस्था और सामने विषम संसार से कि उत्पत्ति स्थिति और लय की प्रक्रिया में वह अविनाशी अविनाश कर रहे है या कैसे होगा इसलिए कते वास्तव में इस तरह का औपचारिक प्रयोग या श्रुति नहीं कर रही है क्यों तो यह मुख्य में ही प्रयोग हो रहा है चेतन कोई ही से कह दिया प्रधान को स नहीं कहा है आत्मन भोक्तृत्व कर्तृत्व है तो सिद्धांत जवाब देता है आत्मा में जैसे आपने भोक्तृत्व तो मान लिया है वैसे आत्मा में कर्तृत्व भी हो सकता है ऐसा भोक्तृत्व तो मानते हो ना आप आत्मा में तो कर्तृत्व क्यों मानोगे कर्तृत्व को भी आप मान लीजिए वाक्य यथा सांख्य से छिन्न मात्र से अपरिणामी नत्म नो नोक्तृत्व तो। में छिन्न मात्र स्वरूप वाला अपरिणामी है ऐसे जो आत्मा में भी भोक्तृत्व मान लेते हो उसी प्रकार से वेदवादी नाम ईक्षादिपूर्वक जगत कर्तृत्म उपन्नम श्रुति प्रामाण्य वेदवादियों हम वेदांति आदि वेद को स्वीकार करने वालों के दृष्टिकोण में जगत कर्तृत्व भी आत्मा में ही हो सकता है श्रुतिगत प्रामाण्यता के कारण पूर्व पक्ष कहता है भले आप ऐसा युक्ति से कह सकते हो लेकिन ठीक नहीं है क्योंकि हम तो उससे मान रहे हैं जहां वहां तत्व परिणाम को स्वीकार करते हैं रूप से परिणाम होने का परिणाम होना चाहिए। से घट भी वो परिणाम ही मानते हैं कि मृतिका मृतगात्व तो है विजातीय जो वस्तुंतर परिणाम हो गया घटाती आ गई विजातीय वस्तुंतर रूप से प्रणाम का नाम ही प्रणाम होता है। वो है अनित्यत्व स्वात्म भोक्तृत्व छिन्मात्रिक्रिया न दोषाय अपने बहतीबंधी परिहार देते हुए कह रहा है चंका करते हुए भोग जो है सुख दुख के अनुभव का नाम होता है और पुरुष का स्वरूप है इति इसलिए वहां तत्वांतर की आपत्ति लक्षण परिणाम नहीं रहता है और परिणाम यह है पूर्व रूप का परित्याग पूर्वक रूपांतर की प्राप्ति होना आंधी विद्या है परिणामों ही पूर्व परित्यागे न रूपांतर आपत्ति ही साज सजाति रूपांतर आपत्तो विजात रूपांतर चाहे रूपांतर की प्राप्ति हो जाए चाहे विजातीय रूपांतर की प्राप्ति हो जाए तो भी अनित्यत्वादिक जो दोष है जाएगा आत्मा के अंदर आपके तत्व परिणाम को स्वीकार करोगे तो अनित्यत्व अशुद्धत्व अनिक्व आदि हो जाएगा दोष आ जाएंगे अनित्यत्व मैंने दो नंबर टिप्पणी समझा रहा है विनाशित्व अशुद्धत्व बने उसकी एक रसता नहीं रह जाएगा और अनेकत्व को मतलब सावत्व आ जाएगा और चिन्ह स्वरूप विक्रिया हम नहीं मानते न चिन्ह स्वरूप विक्रिया जैसे आपने कहा ना आपने आपने आत्मा में भोक्तृत्व तो मान लिया विक्रिया मान लिया कदम नहीं हमारे यहां आत्मा में भोक्तृत्व का अर्थ किसी प्रकार का विक्रिया आत्मा में नहीं है न सर्वविक्रिया अतः पुरुषस्य पुरुष से स्वात्म भोक्तृत्व चिन्मात्रिक न सन्निधि मात्र से होता है शब्द साध्याय सानिध्य सामनाती नंबर स्वात्म सर्वभूते भोक्तृत्व भोक्तृत्व आत्म स्वरूप स्वरूपिन्न जो विक्रिया होती है वह दोषाय ना काम खराब हो जाएगा हमारे व्यवस्था बन गई लेकिन आप क्या? व्यवस्था नहीं हो सकता क्यों भगवता पुनर्वेदवादी नाम सृष्टि कर्तृत्व तत्पांत परिणाम आपके मत में वेदवादियों के मत में आत्मा में सृष्टि का कर्तृत्व मान लेते हो तो परिणाम हो जाएगा तत्वांत तो परिणाम होने का मतलब क्या है आत्मा में अनित्यत्व सर्वदोषीय प्रसंगी हो जाएगी आत्मा अनित्यत्व सर्वदोष प्रसंग हमारे मत और आपने मत विक्रांतर आत्मा की सन्निधि में आत्मा की सन्निधि में क्या हो गया तत्वांत परिणाम प्रधान में हो रहा है इसलिए प्रधान में हम कर्तृत्व मानते हैं आत्मा में नहीं मानते हैं फिर आपने कहा बिना चेतना अधिष्ठित हुए कैसे करेगा तब ने सानिध्या आप इसलिए शांति मत में द्वार बहुत सुंदर दृष्टान्याय अंध पंगुन ये थे ना अंधा है उसको जाना है गाँव कैसे जाएगा और दूसरा लंगड़ा है दूसरा है लंगड़ा वो गाँव जाना चाह रहा वो भी कैसे जाएगा दोनों के द्वारा पुरुषार्थ एक लक्षित है तब तो क्या करता है पंगू वो कहता है ऐसा करो भाई अंधा भाई आपके कंधे पर मैं बैठ जाऊंगा मैं आपको दिशा बताते जाऊंगा मेरे अंक तो हैं, मैं चल नहीं सकता है ना हिनाक है मेरे पास मैं देख के बता दूंगा आप ये आंख नहीं है चल तो सकते हो ना मैं बोलते जाऊंगा यहां गड्ढा है दायना गुमो बाया गुमो ये ऊंचा है ऐसा करो बोलते जाऊंगा रास्ता बताते जाऊंगा आप चलते चलो दोनों के दोनों लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे उसी प्रकार आत्मा और प्रधान आत्मा चेतन है वो अंधे के समान है ऐसे कर्तृत्व है नहीं चेतन दमन से क्रिया व कार्य की सक्षम हो जाता है अब उधर प्रधान में वो लंगड़ा है चेतन के बिना वो अपने में चल फिर नहीं सकता दोनों की जैसे वहां संबंध होकर कार्य सिद्धि हुई ऐसी यहां पर भी आत्मा की सन्निधि निमित्त मन वहां तात्पर्य सन्निधि अनितने तत्व परिणाम आत्मन प्रधान का अपने जो है परिणाम तत्व परिणाम हुआ है जो वह पुरुष के सन्निधि से हुआ है अतएव के पुरुष में कोई दोष नहीं आएगा और छिन्मात्र स्वरूप उनका है आत्मा पुरुष उसके अंदर अपने स्वास्थ्य स्वरूप में ही भोक्तृत्व ने स्वीकार किया स्वरूपात्मी के स्वरूप में कोई विक्रिया क्या कहा जाए उसमें छिन्मात्र स्वरूप की विक्रिया वह वा विक्रिया ही नहीं जो स्वरूप होता वस्तुता विक्रिया नहीं होती उसे विक्रिया नहीं कहना चाहिए वास्तव में अतवा दोषाय बहुत वेदवादी के मत में आत्मा में अपने कर्तृत्व मान लिया तो आत्मा में तत्वांत परिणाम माननी पड़ जाएगी जब आत्मा में तत्वांत मानोगे मानोगे अनित सारा दोष आ जाएगा ये सांख्य में और वेदांत में अंतर सांख्य में आत्मा में कोई दोष नहीं आता क्योंकि आत्मा में कोई तत्वांत प्रणाम नहीं हो रहा सुलभ विक्रिया को आप परिणाम कह दोगे तो भी वह दोष के लिए नहीं हो सकता और प्रधान में जो विक्रिया हो रही है तत्व परिणाम वो आत्मा की सन्निधि मात्र से हुआ अच्छा वहां भी दोष नहीं है तो लेकिन आपके मत में कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों ही आत्मा में मान लोगे फिर तो सृष्टि कर्तृत्व होने के नाते तत्वांत परिणाम माननी पड़ेगी जब तत्वांत परिणाम मान लो तो आत्मा में अनित्य तो सारा दोष आ जाएगा चेतना तो सिद्धांतिक नहीं नहीं हमारे यहां आत्मा में जो कर्तृत्व भोतृत्व है वह स्वरूपगत नहीं तुम्हारे मत में जैसे तुम भोक्तृत्व मानो स्वरूप में चाहे कर्तृत्व मानो स्वरूप से जो भी मानेंगे वो हम दोषाय मानते हैं हमारे यहां आत्मा का है कोई धर्म नहीं हो उसमें भोक्तृत्व नहीं करतृत्व भी फिर अभी तो आपने कहा तुम्हारे यहां जैसे भोक्तृत्व हमारे भौतिक दोनों मान लेंगे वो औपाधिक है एक भी आत्मनो अविद्यात नाम रूप आदि विशेष विशेषाभगमान हमारे एक में अद्वितीय आत्मा एक आत्म अविद्यात नाम रूप आदि उपाधियों के वजह से और अनुपाधिकृत और उन अनुपाधियों की वजह से विशेषाभिगमांत विशेष कम कथन करते हैं वास्तव में हम को निर्गुण भी जो कह रहे हैं उपाधि के दृष्टिकोण से पहले उपाधि थी तो सगुण दिख रहा था और उपाधि न होने से उसको निर्गुण कह देते हैं वास्तव में आत्मा निर्गुण है ना सगुण है निर्गुण भी नहीं कहना उसको सगुण भी नहीं कहना आत्मा बुद्द बुद्द उसको आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्धमुक्त स्वभाव है उसे जो भी शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं वह केवल अवस्था अपेक्षा एक अवस्था में अज्ञान अवस्था में ऐसी दिख रहा था उसके दृष्टिकोण से ज्ञान अवस्था में वैसे आपको लगेगा स्वयं समझा रहे, अविद्या अविद्यात नाम रूप उपाधि कृतो ही विशेष अभिगम्य थे अविद्याकृत नाम रूप आदि उपाधियों को लेकर के ही हम विशेष बने आत्मा में भेद को स्वीकार करते हैं त्मनो बंद मोक्षादि शास्त्रकृत सम्यवहार आयो वो भी क्यों मानते हो भाई ऐसे मानने की क्या जरूरत है वो भी इसीलिए अज्ञानी का दृष्टिकोण से बंद मोक्षादि शास्त्रकृत स्व्यवहार है उन व्यवहारों की सिद्धि के लिए हम मान लेते हैं परमार्थता परमार्थ आत्मा कैसे हमारे मत में अनुपाधिक हमारे यहां अनुपाधिकृत तत्व वास्तव उपाधि का संस्पर्श भी नहीं है संबंध ही नहीं है ले भी नहीं है, किसी भी चीज एक उपाध्यम एकमे तत्व है ऐसा ग्रहण करो वेदांत में आत्मा को एक में तत्व करके समझना चाहिए इस भ्रांति कारण से श्री समझा एक वस्तु असहाय से अकर्तु आप अपेरता एक अपि क्यों कहा वस्तुत असहाय से कोई अन्य सहयोगी साधन कारण वगैरह कुछ भी नहीं है इस उसका कर्तृत्व नहीं है भोक्तृत्व भी नहीं है, है। आप भले ही वो क्योंकि वो आपको काम कोई कामना ही नहीं है वो इच्छा क्यों करेगा वो पूर्ण काम है ना आप पूर्ण गांव है उसकी कहां से इ्षण होगा वहां वही इच्छाण भी केवल औपचारिक कथन है उपाधिकृत कर्तव्य संभव उपायकृत उसमें आ जाता है अविद्या और उसमें कौन है अविद्या संभव है भ्रांत्यास्मत भिन्न जीवा नाम अनाथ काम आना संभवात और भ्रांति से आपको लगता है अपने से भिन्न स्वरूप से भिन्न कोई जीव नाम का है और जीव बेचारे आप काम नहीं है और उनके अपने पुरुषार्थ के लिए पुरुषार्थम उनकी पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए न अचेतन तो से चेतना अधिष्ठित तदि उत्तम ऐसा भी हम स्वीकार जब कर सकते हैं तो अचेतन को चेतन से अधिष्ठित होकर उसमें कर्तृत्व कल्पना करना उचित नहीं है नाम रूपेदी अनभिव्यक्त नाम रूप इत अनव्यक्त नाम रूप नाम रूपी वापर आहारी ही होगा वास्तविक नहीं हो सकता नीचे दिया है टिप्पणकार छ नंबर में ईश्वरी तो असौ आहारी ज्ञान रूप इत्यवध क्यों आहारी ज्ञान है यदि आहृत दोष अनापादक क्योंकि जो आगंतुक होता है वह दोष का आपादक नहीं होता है जगदू ऐसा प्रामाणिक लोग कथन किए हैं आहृता ही ज्ञान भौतम मनसम न लिंपती क्योंकि यह माना गया है विषयकता ज्ञान से शुद्ध मन वाले को कभी लिप्त नहीं कर सकता इसलिए सब व्यवहार औपादिक लेकर के है भोचिका अविवेक उपाधि का कर्तृत्व मान लिया गया और इस भी ऐसे व्यवस्था क्यों है बंद मोक्षा मैंने बंद मोक्ष और उनके साधन की जो चर्चा की गई शास्त्रों में उसके आधार पर किया जा रहा है वास्तव में क्या है वो कदमीयम उपाधेय सर्व तार बुद्धिया नवगा वो ब्रह्म सर्व तार्किकों का बुद्धि से कभी ग्रहण करने योग्य नहीं है कोई भी तर्क में आधार पर उसे ग्रहण नहीं कर सकता सर्व तार्किक बुद्धि अनवगाह्य चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो कोई भी तर्क जिसका सर्वश्व विशेषण दे दिया सर्व तार्कों के द्वारा अग्राही है वो ऐसा आत्म तत्व है ब्रह्म तत्व है और जैसा है अभयम शिवम ष्य पर हम उस तत्व को एकमेव अभय शिव जो के सर्वताकों ऐसा मानते हैं है अतएव उस आत्मा में न त्र कर्तव भोक्तृत्व व्रियाकार फल अदर्वभाना क्यों कर्तृत्व न, न भोक्तृत्व मनते हर क्रियाकार फल कहां से आ जाएगा वहां जब कर्तृत्व तो ही नहीं रही रिया तो क्रियाकार फल भी नहीं रहेगा इसमें क्या दोष है तब तो कहते सांख्यास्तु अविद्याधारोपित में पुरुष कर्तृत्व तो, क्रियाकार तो फल कल्पित सांख्य करते क्या है अविद्या से अध्यारोपित कर्तृत्व तो को पुरुष मान लिया और पुरुष में क्रियाकार फलादि को स्वीकार करते हैं लेकिन वो आगम बाह्य है एक बात को तो आरोपित मानने को तैयार है आत्मा में जब कर्तृत्व हो रहा है आप क्या बोलते हैं अहम गच्छामी कैसे बोल दिया आप शरीरम गच्छति, बोलना चाहिए आप क्या बोलते हो लेकिन अहम अहंगी बोलते हो क्यों बोलते हो कि कर्तृत्व कहा है प्रधान में ना गमन क्रिया का कर्ता कौन है प्रधान प्रदान कर शरीर में गमन कर्ता मानना चाहिए और कहना शरीर गच्छामी ऐसे बोलो बोलते हो अहम गच्छामी कैसे आत्मा में गमन कर्तृत्व कैसे कर आ गया कहते वो आरोपित है कहते भोक्तृत्व फिर क्यों आरोपित क्यों ना हो दोनों आरोपित मान लो कि वेदांत मत में वास्तव में कर्तृत्व भोक्तृत्व न तो आत्मा में है न माया में न आत्मा में न प्रधान में केवल अध्यास में चल रहा है सारा खेल ये सब कहा है अध्यास में है केवल इसलिए कहते हैं तो पुनः तथा त्रस्यंत पुनः उस बात से वो पीड़ित होकर के परमार्थ जो भोक्तृत्म पुरुषों से इच्छा भोक्तृत्व जो है पुरुष के अंदर परमार्थतम मानना चाहते हैं त्च प्रधानम पुरुषार्थ परमार्थ वस्तुभूतं वस्तु और उस पुरुष से अलग एक तत्व स्वतंत्र प्रदान नाम वस्तु को पड़ते हैं कल्प ऐसी कल्पना करते हुए अन्य तार्किकों के द्वारा शिक्षित होकर के वे भी अप्रेम से हट भी जाते हैं तो ये पुरुष निर्विशेषत्व वस्तुतः तस्वस्त कर्तृत् अयोगा त आरोपित कल प्रवृत्ता वह सद आरोपित ही कलनाध निरासक आगम प्रमाणिक प्रत्यक्षादापत् आरोपितंगीकारा परम एव्छति समस्या दूसरा देखा आगम श्रुति प्रमाण कैसा है सकल प्रकार का विरोधों को खंडन करता है और अविरोध स्थापित कर दिया अद्वैत कह करके लेकिन उससे क्या है प्रत्यक्ष आदि का विरोध है ना ये जो वेदांत जो कहता है वो प्रत्यक्ष के में कहता है अब वो तार्किकों को शन नहीं हुआ प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि प्रमाणों को जो वो मान रहे हैं उन प्रमाणु विरुद्ध कहने के कारण से वे लोग को मानना नहीं चाहते हैं अतएव आरोपित्व अंगीकारात्मार्थ सत्य मान लिये और सभी अचेतन से भोक्तृत्व तो तनमात्र आत्म आत्मन अंगीकृती और अचेतन और भोक्तृत्व तो हो नहीं सकता था अत उस जबरस्ती चित्र ने मान लिया आदि कर्तव्य तो तो प्रदान से कर्तित्व आदि का प्रधान के अंदर स्वीकार कर लेते हैं एक तरफ तो कहते हैं आत्मा निर्गुण निराकार है और ऊपर जो सब पारमार्थिक पारमार्थिकोक्तृत्व तो मान रहे हैं, है ना जब निर्गुण निराकार है ब्रह्म आपका आत्मा शांति मत में आत्मा जो है निर्गुण निराकार है जब निर्गुण निराकार से स्वरूप भोक्तृत्व तो को आज आ जाएगा ये चाक दूसरों का चलाया दूसरों ने उनको भड़का दिया अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो आता में चेतन भोक्तृत्व तो मानना पड़ेगा क्योंकि भोक्तृत्व तो चेतन का धर्म है जड़ का नहीं हो सकता ऐसे बुद्धि में किसी ने घुसा दिया तो वो भी क्या कर दिये? उसको बात मान करके कह ठीक है ठीक है और वेद में चल पड़े इस तरह से अन्य तार्कि लोग सांख्यों को भरगला दिया और वास्तव सिद्धांत से अलग कर दिया और सांख्यों ने क्या किया अन्य तारकों को इस तरह से आपस में एक तार्क दूसरे तार्किक को सा करते हुए पाठ पढ़ाते हुए सभी के सभी अंतर तो क्या किए वेद के विरुद्ध चल पड़े वै तो तथा तो इतने तार्क कहा सांख्य ही अन्य तार्किक लोग सांख्यों के पढ़ा दिए गए हैं इन्होंने पाठ पढ़ा दिया जड़ में कर्तृत्व तो मान लो जड़ में क्रिया होता हो देखने को मिलता है में नहीं अध जड़ में कर्तृत्व क्षेत्र में भोक्तृत्व आपस से बटवारा कर दिया और दोनों को सर्वप्र नित्य सामर्थ्य मान लिया इस तरह से एक दूसरे को पाठ पढ़ा करके सारे तार्किक लोग जो है उपनिषद विरुद्ध सिद्धांतों को स्थापित कर दिए इतम परस्पर विरुद्ध अर्थकल्पनाता आमिशार्थ प्राणिनो अन्द मानदर्शित अन्योन्द प्रमाणों के द्वारा अर्थ को दर्शाया है इतर लोगों को ने पढ़ा दिया को अन्य ने पढ़ा दिया इस प्रकार से है कल्पना करते हुए उसी प्रकार का हाल उनका है कुत्तों के हाल है तो जैसे एक मांस का है उसका पीछे चार कुत्ते आपसे लड़ बैठते हैं उसी प्रकार से एक मोक्ष नाम का तत्व का पीछे ऐसा उल्टा कल्पना करते हुए पर विश्वास न करते हैं विश्वास न करके अपनी बुद्धि के बल पर तर्क को आधार बना करके। लड़ बैठ बैठे इसे कहते आमिषार्थनी व प्राणी नो अन्योन्युद्ध मानार्थ दर्शित पार्थ अन्योन्युद्ध वृद्धिमान जो पदार्थ है ते इसलिए बेचारे परमार्थत्व है हमने बताया एक में है, और कर्तृत भोक्त क्रिया कर फलाज विशुद्ध है उस तत्व से बहुत दूर खींच जाए गए हैं वे लोग अतः तनाधत्य इसलिए मोक्ष को क्या करना चाहिए जिसको वास्तव में मोक्ष चाहिए उसको इन लोगों के मतों को आदर नहीं करना इनका पीछे जिंदगी नहीं लगाना थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए समझने के लिए पूर्व पक्ष को ज्यादा इसमें जिंदगी लगा करके अपना जीवन को वेस्ट नहीं करना है एक जन को बर्बाद करके क्या पाया कई लोग न्याय आचार्य बने हुए हैं जिनकी न्याय पढ़ रहे हैं न्याय पढ़ा रहे हैं न्याय में लगे हुए हैं कोई विमान से कोई सांख्य वाला कोई योग वाला कोई कुछ कोई कुछ ये गलत है मुक्ष को वेदांतार्थ तत्व एकत्व दर्शन प्रति आदरवंत मुख्य वेदांतार्थ तत्व जो है एकत्व जो दर्शन है उसके प्रति आदरवान होकर के मुक्षों को होना चाहिए फिर महाराज आप क्यों बार बार जिनकी बतों को उठा के समझाने कोशिश करते हैं और उसका तो खंडन कर रहे हैं तार्किक मत दोष प्रश्न किंचित उचित इसीलिए मुख्य को सतर्क करने के लिए ऐसा ना हो कि इन लोगों को तर्कों के जाल बड़ा अच्छा लगता है जब तर्क किया जाता है ना बड़ा अच्छा लगता है तर्क से लेकिन उस जाल में आदि न फर्क मत के दोषों का प्रश्न जब किया जाता है थोड़ा बहुत असमा भी न तो तार्कपर्ण तार्किकों के सम्मान हम आपस खंड की में ही तत्परता पूर्वक कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं तथा उत्तम इस विषय में यह श्लोक स्पष्टी का है कि विरोधोद्भव कारण तरक्षित सदबुद्धि तरक्षित सदबुद्धि सुखम निर्वाति वेदवित विवाद करने वालों के बीच में ही विरोध युद्धों के कारण को फेंक दो आप मत पढ़ो जैसे आपका पीछे चार कुत्ते पड़ जाए अब क्या करेंगे आपका कर्तव्य यही है आप क्या तो जो चीज जिसके वजह से पीछे पड़ रहे हैं उसको नहीं कभी पीछे फेंक दो तो क्या होगा वो आपको छोड़ देंगे वो चीज आप फेंक दिए ना तो आप लोग उनको उसका पीछे लग जाएंगे क्योंकि जो तो विवाद है आपके हाथ में जो चीज उसकी वजह से था के पीछे पड़े थे इसलिए विवाद का जो विषय है विवाद करने वालों के पीछ में छोड़ देना और अपनी सदबुद्धि को संरक्षित करता हुआ सुखपूर्वक चिंतन करते रहना विवाद से विक्षिप्य काम करमार्थिक या भेदर्शनम पारमार्थिक रूप से जो भेद दर्शन है वह विरोधोभव कारण जो लोग कहते हैं जो तार्किक मत में कि परस्परम एवर्दूषित्व प्रसुरते हैं है वो द्वेशादी वाले भी हैं वो तो आप भी वैसे ही करेंगे तो आप भी जाओगे इसलिए वो तर्क जाल में शास्त्रार्थों में भिड़ना नहीं किंतु पारमार्थिक भेद दर्शन जो मान रहे हैं उस भेद दर्शन से अपने आप को प्रसुर के नाते से त्याग कर अपने आप की अच्छा कर लो और अद्वैत जो निर्दुष्ट उस निश्चित बुद्धि वाला होकर के सन निर्वादी सर्व विकल्प उपांत तो बहुत सकल विकल्पों से अप्र को शांत कर लेना दोष पर दोष दर्शन जो कराया इसलिए इसीलिए तो आपको उन चीजों से आ जावे उसमें ना उसकी कीचड़ में न, न फंस जाए उसे दूर से आप अलग करने की चेष्टा है इसे विवाद सुबह विवाह करता हूं उन लोगों के बीच में ही विरोधोदभाव कारण निक्षिप विरोध कारण को निक्षेप कर करके तय संरक्षित सदबुद्धि उन लोगों की से अलग हो करके अपनी सतबुद्धि को संरक्षित करता हुआ सुखम निर्वाति वेदवित वह वेद सुखम निर्वाति बड़ा उपशांत बुद्धि वाला हो करके सर्विकल्पों से रहित तो होकर के सदबुद्धि मन निश्चित बुद्धि उनसे संरक्षित होकर तो निश्चित बुद्धि वाला हो कर, सगल विकल्पों से रहित उप शांत होकर शांत रहने लगता है किंचा भोगतृत्व कर्तृत्व और विक्रिय और विशेष अनुपत्ति से और सबसे बड़ी बात है वो कहता है ना कर्तृत्व से दोष आ जाएगा आत्मा में अनित्व वाली भोगतृत्व से नहीं आएगा ऐसे उसने कहा तब गदे नहीं हो सकता कि भोगतृत्व को भी आप विक्रिया मान रहे हो ना विक्रिया तो विक्रिया भोक्तृत्व यदि कर्तृत्व रूपी विक्रिया अनेकत्वि को पैदा कर सकता है दोषों को ला सकता है तो भोक्तृत्व रूपी विक्रिया भी क्या करेगी वह भी निश्चित रूप में अनेकत्व नित्यत्व दोषों को जरूर लाएगी विक्रिया तो विक्रिया है वही करें भोक्तृत्व कर्तृत्व और विक्रिया और विशेष अनुपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता विक्रिया तो विक्रिया है नाम असो कर्तृत्व जातूता भोक्तृत्व विशिष्टा विक्रिया मैं आपसे पूछूंगा आप बताइए मुझे कर्तृत्व की अपेक्षा से ऐसी कैसी उचित विक्रिया होगी भोक्तृत्व जो कोई दोष न पैदा करती हो आत्मा में और कर्तृत्व मानने में दोष आ जाते हैं इसमें मतलब कर्तृत्व रूपी विक्रिया की अपेक्षा से अत्यंत विलक्षण विलक्षण है। है है? ये तो तो बताइए ना क्या भोक्ते पुरुष करता, जिसके आप जो है पुरुष को भोक्ता ही मानते हो करता नहीं और प्रधान तो प्रदान जो है सदा करता ही है भोक्ता नहीं है ऐसे जो मानने का पीछे कारण तो क्या कारण है बताओ ऐसी कैसी हो सकती है वो भोक्तृत्व नाम की विक्रिया जब कोई दोष ही ना पैदा करे और ऐसे कैसी यह विचित्र विक्रिया है कर्तृत्व तो जो सब दोषों को पैदा करती है हमें समझाओ थोड़ा क्या फर्क है इस तरह से उसके ऊपर यह आक्षेप डाल दिया गया, गया पूर्व पक्ष के ऊपर ननुक्त है हमने कह दिया ना पुरुष चिन्ह मात्र एवं सच स्वात्मस्थ विक्रिय भुंजानो न तत्तांत परिणाम प्रधानम तो तत्ता परिणाम विक्रिय अतो अनेकं अशुद्धं अशुद्धम अचे इत्यादि इत्यादि धर्मवत तत्परीत नहीं करना चेत्या तद विपरीत पुरुष कथा है पूर्व पक्षी साख्य हमने बोल दिया है इसका जवाब वे पुरुष छिन्न मात्र होने वह अपने आप तो स्वरूप स्थित होकर के विक्रिया को पा रहा है भोगते हुए वह तत्वान्त परिणाम नहीं होता इसलिए हम कहते व कोई दोष नहीं है क्योंकि उसका कहने का तात्पर्य है सांख्य का कि भाई विक्रिया होना दोष नहीं पैदा करता क्योंकि तत्वंतर परिणाम होना वो दोष है कोई भी विक्रिया हो विक्रिया होने मात्र से दोष नहीं होगी किंतु तत्व परिणाम होने से विक्रिया का फल के परिणाम है तो दोष है यो कहना चाहता है आत्मा में विक्रिया हुई भौक्तृत तत्व का विक्रिया हुई इन उस विक्रिया से कोई तत्वान्त परिणाम पैदा नहीं हो रहा है लेकिन प्रधान में कर्तृत्व रूप का विक्रिया मानने से वहां हो गया महात्ता तत्वांत परिणाम हो रहा है इसलिए अनित्यत्व अनेकत्व है ना सब दोष आ जाता है वहां नहीं आता कि उस आत्मा से कोई चीज पैदा प्रणाम नहीं होता इसलिए सांख के मूल सांख्य जड़े है वो तो कहने का है जहां तत्वंतर प्रणाम है वहां नित्य ही दोष है विक्रिया होने से दोष नहीं अतव हमारी आत्मा में जो पुरुष है जो है, वह स्वाकुस्त होकर विक्रिया भो, भोगता वक्त भोगता भोगते वक्त भोगते हुए काल में विक्रिया होने पर भी प्रणाम न होने से कोई दोष नहीं है और प्रधान में तुम किंतु प्रधान में तंत्र प्रणाम होने से विक्रिया हो होती है वहा अनेक वग, अशुद्धत्व अचे सब दोष आ जाता है चेत्यादि धर्मवत का छ इत्यादि ऐसा पच्छेद कर लो अनेकत्व धर्मदित्यर्था अथवा तो चैत्यम प्रकाश्यम चैत्यम ने प्रकाश्यम दोनों प्रकार पच्छेद कर दिया टिप्पण में एक नंबर छ इत्यादि ऐसा पच्च कर लो अथवा चैत्यम में प्रकाश्यम भाव प्रधान देश प्रयोग प्रकाशत्व धर्मदित्यर्था और प्रकाशक नहीं रह गया प्रकाशीय कोटि में चला गया जड कोटि में चला लो तभी भी प्रीत पुरुष है और उसके ठीक भी प्रीत पुरुष है ऐसा हमारा गाना है तब विशेष भी तुम्हारे शब्द वास्तव में यह कोई विशेषता हमें नहीं दी करी तुम्हारी बातों में क्योंकि ऐसी कैसी विक्रिया हो तो मान रहे हो कि एक विक्रिया के वजह से तत्त परिणाम हो रहा है एक वस्तु में और विक्रिया के वजह से तत्व परिणाम नहीं होता है दूसरे वस्तु में ऐसे कैसे मान सकते हैं किसका स्वभाव है ये किसका मतलब कि विक्रिया का स्वभाव नहीं है कि तत्व परिणाम कर देगा कि वस्तु का स्वभाव है कि वह तत्व परिणाम को प्राप्त नहीं हो रहा है यदि वस्तु का स्वभाव तत्व परिणाम को प्राप्त नहीं होना फिर विक्रिया मान क्या फायदा भोगतृत्व क्यों मानना फिर तेरी आत्मा का स्वभाव है तत्व प्रणाम को प्राप्त नहीं होना है तो वहां भोक्तृत्व क्यों प्राप्त होगा और विक्रिया का स्वभाव है तेरी के स्वभाव तो प्रधान में विक्रिया है ना वो भी विक्रय का स्वभाव होना चाहिए वहां को प्रणाम नहीं करना चाहिए आत्मा में रहने वाली विक्रिया का स्वभाव तत्व प्रणाम नहीं होना और प्रधान में रहने वाली विक्रय के स्वभाव तत्व प्रणाम होना यह कैसे माना जाता है विक्रिया तो विक्रिया है इसे आपको ये कहना पड़ेगा विक्रिया कारण नहीं है तत्व परिणाम होने या न होने में कारण क्या है वस्तु का स्वभाव वस्तु कौन है आत्मा प्रधान आत्मा का स्वभाव है वह तत्व परिणाम को प्राप्त नहीं होता और प्रधान का स्वभाव है तो तत्व प्राप्त होना यदि ऐसा मानते हो फिर बीच विक्रियाओं को मानने की क्या जरूरत है जो भोक्तृत्व और कर्तृक्रियाओं को बीच में तो क्यों मान रहे हो और झगड़े में पड़ रहे हो मतलब ये कौन है सीधे सीधे आपका तो स्वभा तथा प्रणाम नहीं होता असीधे को प्रधान का स्व तत्ना होता है इसलिए ये यहां पर आपकी जो जाल चलाया आपने यह जाल में कोई रहस्य नहीं रह गया ोग उत्पत्ति केवल चिन्मात्र पुरुष भोक्तृत्व नाम विशेषो भोगोत्पत्ति काले चेजाते निवृत्ते चोगे पुनस्त विशेषाद अपेत चन्मात्री चेत हम आपसे पूछते बताओ भोग उत्पत्ति से पहले आपका कैसे था केवल चिन्मात्र थाना भोक्तृत्व नहीं है ना उसमें कि भोक्तृत्व कब आया जब भोग करने लगेगा सुख भोग करेगा तो भोग भोक्तृत्व आएगा इसे पहले आप निर्भर मान रहे हो इसका मतलब है भोक्तृत्व तो आगमा पाई है भोग काले भोग भोक्तृत्व आ गया भोग चला खत्म हो गया तो भोग भोक्तृत्व तो भी खत्म तो ऐसे सिद्धांत में जी मानते हो हमारा और वेदांत में और आप में कोई अंतर नहीं रह जाता है हम यही मानते आदो चन्नासी वर्तमान पितृत्व था जो आदि में नहीं है अंत में नहीं है बीच में दिखाई दे रहा है वास्तव बीच में भी नहीं है आरोपित्व जो आप मानते हैं लेकिन आत्मा में वास्तविक भोक्तृत्व खंडन हो गया कि जब पहले नहीं और बाद में नहीं जो बीच में रहता है वो वास्तविक नहीं हो सकता उसको स्वभाव नहीं ये उसका पारमार्थिक स्वरूप है आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप भोक्तृत्व है तो भोग के पहले भी होना चाहिए भोग काल में भी होना चाहिए भोग उत्तर काल में भी होना चाहिए स्वरूप है ना वो जो स्वरूप होता हो। है वो सदा होना चाहिए और यदि कार्य और किचेत कार्य यदि आप कहते हो केवल पुरुष भोक्तृत्व का भोगोत्पत्ति से पहले केवल चिन्ह मात्र था और भोक्तृत्व तो नाम जब विशेष कब आया भोग काल जाये थे और निवृत्ते जब हो गए और जब भोग हो गया तो पुनस्त विशेषाद अपेत भोगतृत तो विशेष से वह रहित हो गया चिन्न मात्री चिन्मात्री रह गया प्राप्त भोगोत्पत्ति में केवल चिन्ह था। भोग निवृत्त हो जाए तो केवल चिन्ह मात्र बीच में भोगोत्पत्ति काल में भोगतृत्व टेम्पोरी आगे विशेष तो तात्कालिक ना आगंतुक है जो आगंतुक है वह स्वरूप में कोटि नहीं आ सकता जो आगंतुक है वह वस्तु का स्वरूप नहीं हो सकता इसी प्रकार से हम कहेंगे प्रधान में भी महदाध्याणम्य प्रधानम तत्व प्रधानम स्वरूप में था और तो कुछ भी नहीं था ना और उसके बाद में महदाध्याण परिणाम को प्राप्त कर गया है क्या नहीं फिर अंत में ततो अपेत्य जब उन सब से हट गया तो पुनः प्रधान स्वरूप प्रधान स्वरूप में आ गया बीच में जो विषम अवस्था थी वो आरोपित माननी पड़ेगी आगंतुक है स्वरूप कोटि में नहीं हो सकता इसे प्रधान का परिणाम जो है वो भी स्वरूप दोनों ही मामला आगंतुक आत्मा में भोग काल भोक्तृत्व आ रहा है पहले नहीं बाद में नहीं प्रधान में भी तत्व परिणाम सृष्टिकाल में है पहले नहीं बाद में अतएव तत्व परिणाम प्रदान में भी आगंतुक है और में आगंतुक हैं। और जो आगंतुक धर्म होते हैं वो वस्तु का नहीं हो सकता यथा जल में उष्णत्व है जल में उष्णत्व आया पहले था क्या जल में पहले जल ठंडा था और कुछ देर बाद फिर ठंडा फिर बीच में जो दिखाई दे रहा है अनुभव में आया आपको जो गर्मी वह गर्मी जल का स्वरूप कोटी में नहीं माना जा सकता किंतु वह नैमित माननी पड़ेगी उपाधिक मानना पड़ेगा आगंतुक मानना पड़ेगा आरोपित मानना पड़ेगा इसी प्रगर आपके मत में भी श्रेय माननी पड़ेगी अब आत्मा में भोक्तृत्व और प्रधान में कर्तृत्व ही आगंतुक है आरोपित है अतएव दोनों ही मिथ्याए करना पड़ेगा अश्याम कल्पना न कश्चित विशेषा इसलिए इस कल्पना में हमारे मत के दृष्टिकोण में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है वांग मात्रन प्रधान पुरुष और विशिष्ट विक्रिया कल्पित है प्रधान और पुरुष में विशिष्ट विक्रिया भोगतृत्व तो कर्तृत्व तो में विशिष्ट विक्रियाओं की आप कल्पना कर रहे हो यह उचित नहीं है तब वो कहता है पूर्व पूर्व पक्ष अत भोग काले भी चिन्ह रहेगा प्रागत पुरुष तब तो और खत्म होगा शांति भोग काल में भी चिन्ह मात्र ही था भोगोत्पत्ति से पहले चिन्ह मात्र है भोग निवृत्ति उत्तर काल में चिन्ह मात्र था बीच में भोक्तृत्व माना था अब जाने नहीं बीच में भी चिन्ह मात्र ही है इसका भोगतृत्व क्या है, है? रजतविथ्या रजत प्रती के पूर्व काल में शुक्ति था रजत प्रतीति के निवृत्ति काल में शुक्ति रहेगा और रजत काल में भी शुक्ति है तो मतलब क्या हुआ आपके भोक्तृत्व और ये भोक्त रजत के समान भ्रांति का विषय है मिथ्या है। तो स्वयं अपनी जाल में फंसते जा रहे तर्क जाल में आप जैसे जो उसके साथ तर्क कर रहे हो वैसे तो नजदीक आ रहा वेदांत की ओर अरे यथा भोगकाल भी चिन्मा देव प्रागत क्षेत्र न तर्री परमर्थ भोग पुरुष तो सिद्धां खट पकड़ लिया कहते फिर तो पुरुष के अंदर भोग परमार्थता है ही नहीं कहना पड़ेगा तो विदाता गया ना फिर कि पहले भी चन्मात्र है अंत में भी चन्मात्र है बीच में भी चिन्मात्र रहा आत्मा तो भोग दर्द तो केवल प्रती मात्र हुई अब परमार्थता पुरुष को न भोग है न सुख है न दुख है न कुछ है, यह मानना पड़ेगा भोग काल चिन्मात्र से विक्रिया परमार्थी वह नोग पुरुषेत तब पूर्व पक्ष कहता है भोग काल में चिन्मात्र का विक्रिया पारमार्थिक हो जाएगी इसी वजह से भोग हो जाएगा पुरुष को इतचेत न ऐसे नहीं हो सकता फिर तुम प्रधान में भी कहेंगे क्योंकि आपके मत में भोग पुरुष का अपने स्वर से भोग हो जाएगा क्या अकेला से कि प्रधान भोग देता है मानते हो प्रधान भोग देता है और उस भोग के अनुकूल विक्रिया में होती मानते हो इसे एक तरफ का भोग नहीं है दोनों के संयोग से हो रहा है इसे प्रधान में इसी देखते नहीं विक्रिया मानते हो दोनों विक्रिया वही मान लो कहते प्रधान सिया भी विक्रिया भोग उदारे विक्रियावत्त तो भोक्तृत्व प्रसंग प्रधान केन्द्र देवी भोग काल विक्रिया होने के कारण से भोक्तृत्व प्रधान केन्द्र ही मान लो जड़ में ही मानो क्योंकि विक्रिया के बिना भोगतृत्व और कर्तृत्व नहीं मान सकते सिर्फ विक्रिया इसलिए माननी पड़ती है कि सदा सुख होता नहीं ना भोग को हम विक्रिया क्यों मान रहे हैं? भोग किसका नाम है सुख दुख तो कर्णित्र साक्षात्कार क्यों सुख साक्षात्कार नहीं है ना एक चीज तो नहीं है वहां कभी एक कभी वो कभी एक कवि हो का मतलब क्या विक्रिया स्वरूप नहीं है स्वरूप जो होता है वह सदा एक होगा कभी, कभी ये, कभी वो नहीं हो सकता कभी एक जैसा कभी दूसरा जैसा हो जाएगा मतलब वह स्वरूप कोटी में नहीं है नहीं नहीं। कोई भी वस्तु का है सिद्धांत है जल लो अग्नि लो कोई भी चीज लो संसार में जो उसको स्वरूप होगा वो स्वरूप का विचार कभी नहीं होना चाहिए विचार हो मतलब वो स्वरूप तो आरोपित है या तो आगंतुक है या आरोपित है ये माने या औपाधिक है मन या एक आपके अंदर कल्पित भ्रांति है इसलिए कहते हैं कि ये आप मानते भोग काल में चिन्ह मात्र के अंदर विक्रिया हो जाती है और उस विक्रिया के द्वारा पुरुष के अंदर भोग होता है ये ऐसा कहते हो होता हूं भोग काल में प्रदान के अंदर तो विक्रिया हो रही है अत उस भोक्तृत्व को प्रधान में ही क्यों नहीं मानोगे चिन्हमात्र भोगतृत्व चिन्ह मात्र की विक्रिया को भोक्तृत्व कहा जाएगा और जडमात्र की विक्रिया को कर्तृत्व तो कहा जाएगा ऐसे में समय दे दूंगा अतएव भोकतृत्व तो प्रधान बनी कर्तृत्वात्मित तो कदा ऐसा नहीं कह सकते औष्ण्यादि असाधारण धर्मता अग्नियादी नाम अभोक्तृत्व तो हेतु तो अनुपत्ति ही क्योंकि जो है हम आपसे इसे थोड़ा टीका में ज़बर सुंदर विकल्प उठा के समझाया इस बात को छिन्मात्र से विक्रिया कारेण आप एक कार्य के अंदर क्या कहना चाह रहे हो धर्मेन्त्रगत विक्रिया अन्यन्त्र मैंने प्रधान में रहने वाली विक्रिया की अपेक्षा के बिना चिन्ह मात्र में विक्रिया हो गई है क्या प्रदान की सहायता के बिना क्या आत्मा विक्रिया हो जाएगी भोक्तृत्व विक्रिया यदि प्रदान भोग न दे तो आत्मा भी विक्रय हो सकते क्या भोक्तृत्व का इसी प्रकार से आत्मा विचेतनता का सानिध्य न दे तो प्रधान के कर्तृत्व हो जाएगी आपने आप फिर कैसे कहते हो चिन्ह से विक्रिया ए प्रदान में भी के तुम क्या कर रहे हो तद असाधारण भोग चैतन्य मात्र कथा तिक्रिया भोग अथवा चैतन्य मात्र में होने वाली उसकी अपनी असाधारण धर्म विक्रिया है क्या तुम कहना चाहते हो परानिरपेक्ष भोग मानते हो या स्वात्रगत असाधारण धर्म मानते हो जिस जल में ठंडक है आग में गर्मी स्वगत असाधारण धर्म है वैसे मान रहे हो यह अन्य धर्म करके तुम कल्पना कर रहे हो भोग तृत्व का आत्मा में न आद्या सुखाद रू को प्रधान विक्रिया बिना भोग सिद्ध है कि ये सुखादी रूप प्रदान की विक्रिया के बिना भोग ही सिद्ध प्र, तो भोग तो नहीं हो सकता पुरुष में क्योंकि पुरुष प्रधान आत्मा में सुख का साक्षात्कार भोग या भोक्तृत्व नहीं हो सकता मैंने अन्य सापेक्ष हमेशा चेतन में भोक्तृत्व के लिए प्रधान की अपेक्षा है और प्रधान में कर्तृत्व के लिए चेतन आत्मा की अपेक्षा है परस्पर सापेक्ष होकर दोनों कर रहे हैं सां मत में इसलिए अन्य निरपेक्ष स्वरूपगत या असान तुम नहीं कह सकते तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता असान धर्म मान्य न द्वितीय चैतन्य भोग हित भावार चैतन्य का असाधारण विक्रिया का नाम भोग है इसमें कोई हेतु नहीं स्वसारण विक्रिया भोग वक्तव्यम तथा तो चंग ये कहोगे वो स्वरूप है स्वी का अपना आसान घर में सर्वतुत है वो कदम ऐसा नहीं कर सकते आप ऐसे कहोगे तो अति प्रसंग सर्वस्या स्वसान विक्रियावत्ता के सारा संसार का सगल कर अपनी अपनी विक्रियाओं से उतोती है अपने अपने आसान विक्रिया वाला हर कोई वस्तु में कोई न कोई आसान विक्रिया है फिर आपका में ही क्यों मानना प्रधान में क्यों विशेष मानना सभी का अपना अपना अलग अलग मान फिर भोगकालीन असाधारण विक्रिया प्रधान में भी प्रधान ही है और उस विक्रिया का संबंध करते हुए भोग तरह मानते हो इसलिए भोग के योग्य साधन विक्रिया प्रधान में और आत्मा में बराबर है जब तब ऐसी स्थिति में आत्मा में ही भोक्तृत्व तो मानने हैं और प्रधान भोक्त न मानने में तो रस कोई प्रमाण हेतु नहीं है हे पुरुष का आसान धर्म क्षेत्रता है वैसे अग्नि काम क्या है उष्णता है फिर वो भी आसान धर्म वाला हो गया ना इसे उससे भोक्तृत्व तो मान ली फिर अग्नि में भी कि नियम साधारण बना रहे हो आसान धर्म वाले को हम भोक्तृत्व मान लेंगे आत्मा का आसान धर्म है इसलिए भी आसान धर्म है। मानना पड़ेगा। उसको कौन काटेगा अत शुद्ध आदि आसान धर्म से विशिष्ट अग्नि आदि भोक्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा और उस प्रसंग को आप नहीं काट सकते अभोक्तृत्व हेतु अनुपत्ति ही मान भोक्तृत्व हेतु उसे भोक्तृत्व तो आ जाएगा यह है जड़ में भी भोगतृत्व तो मानने पड़ जाएंगे यदि आप इस प्रक्रिया से चलोगे तो इसलिए हमारे मत ठीक है औपाधिक ही कर्तृत भोक्तृत्व तो मानना चाहिए न जड़ में है न चेतन में एक अध्यास जड़ चेतन का संबंध से जो का अध्यास है सत्य अनुत मिथुनीकृत जो भाषा कारणी का है ब्रह्म सूत्र के संबंध वाच में और सत्यामृत का मिथुनीकृत होने से एक आध्यात् जीव भाव है उसी में ही कर्तृत है